कि ये है कि शिष्योतिन्देहनि दालपूजि यहा संेहो उदूषया स्वयं ब्रह्मत्मेविका निचृत ऋष्युंद मंत्र का स्वयं ब्रह्म परेविका निचृत छंद और धैवस्वय आर उसी को इस मंत्र में कहा है, है जो पदार्थ संगीत भाषायागदीश्वरे सूर्यादिपान पदार्था तीव्र तेरसता पृथ्वी भूमि च ीता येन श्वः सुखम् सविधम् येन नासः अविद्यमानोषः यम् अन्तरिक्षे मध्यवर्तीनी आकाशे रसः लोकसमूहस्य लोका रजान्ति उच्यन्ते इति निरुक्ताम् विमानम् ईविधाम् मानम् यस्मिन् सः कस्मै सुस्वरूपाय देवाय स्वप्रकाशाय सकलुग्धात्रे हविषा ने थे न ये जिस ने ने वाले और ृहाण किया धारण किया यह जो अंतरिक्ष मध्यवर्गी आकाश में वर्तमान दर्शक लूर समूह का दीवाना है विविध मार करने वाला है उस कसम सुख स्वरूप देवाय स्वयं प्रकाश मान सकल सुख था ईश्वर के लिए हम लोग हरिषा प्रेम हस्ती ऐसी सेवाकारी प्राप्त हो गए भावान्तर जगत् कालः सप्त सुखो काता कुति का था था, सब का साधक आकाश के तुल्य यापक परमेश्वर है की शक्ति गु किय मन्त्रे इ मन्त्र कीया स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रार्थना उपासना अनेक बातें मंत्र में हैं उनमें से एक बात है कि विषाख विधेय हम ईश्वर की भक्ति करें भक्ति शब्द से लोग प्राय कितना भाव देते हैं कि कहीं एकांत में बैठ के कुछ ईश्वर का नाम जब कर लिया और उससे ये भी आभास होता है कि भक्ति करने वाले का समाज से राष्ट्र से देश से कोई संबंध वो अकेला रहे भक्ति कर सकता जहां तक मुझे समर है इतना तो याद है कि इन आठ मंत्रों में अधिक भी हो मुझे तो समरण है लगभग पांच बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है तीस वर्ष प्रति प्रार्थना प्रार्थना मंत्री देव मंत्र से लेकर अग्निर्णय यहां तक पांच स्थल तो मुझे भक्ति शब्द का प्रयोग कहीं पर ईश्वर की आज्ञा पालन करना कहीं ईश्वर को समर्पण करना ऐसी अर्थों को लिया है ऋषि ने और व्यापक रूप से परमात्मा के आदेश का पालन करना उसमें भक्ति परोपकार समर्पण सब कुछ आ गया तो कुछ लोग क्या करते हैं उनको न तो संस्कृत भाषा आती है न उनको व्याक निरुप्त दर्शन आते न उत्पीजने आती न वेद आता और वो ये कहते हैं भक्ति मार्ग इतना छोटा है और इतना सरल है और इतना उपयोगी है उसमें वेद को दर्शन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं एक साथ उनके युवावस्था में तपोब मैंने बातचीत की उन्होंने कहा कि मैं तो कोई विशेष नहीं पढ़ा लिखा मैंने कहा कि अवस्था तो अभी है कुछ आप पढ़िए विद्वान बनिए और फिर कुछ अपने देश के लिए करिए तो उसका भाव था उसने उत्तर दिया गुरु जी के आशीर्वाद जैसा हो जाता है ये पढ़ना पढ़ा असर कर गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ ये गुरु जो है इतने झूठे छवि पक्की हैं इनमें सारे देश को डेट और अपने यहां गुरु को धक्का दे दिया <laughs> क्या किया <coughs> ने दिया। <laughs> और ने को धक्का दिया इन्होंने गुरु को धक्का दिया कोई किसी का गुरु नहीं हमको सब आता है आरम करेंगे यहां से स्वामी जी कुछ दिन आता मैं दो चार बातें पूछना चाहता हूं एक दो तीन का उत्तर कुछ थी दो बात उसको नहीं दूसी कहता नहीं इसका नेता का देखो सुनो <laughs> वो उपदेश देता आधा घण्टा और उपदेशक प्रकटक काम दे ले इ गुरुकी परम्परा को ये जो है सब अङ्गरा सि मार्ग को छुड़वा दें इस दूधी वक्त तो थोड़ा सा प्रकरण करने वाला अभी और सुनाना रहे और वो सुनाता हूं कौन सा प्रकरण था रक्षा करता है ईश्वर रक्षा कैसे करना है इसको यदि व्यक्ति जानता है तो ईश्वर से इसका संबंध ठीक बन जाता यदि व्यक्ति इसको नहीं जानता तो ईश्वर से इसका ठीक संबंध नहीं मिल पाता कुछ भाव कुछ अंशों जुड़े ईश्वर ने यह सब पदार्थ बना के दिए और इसकी रक्षा भी करता यह सब आपने सुना परंतु पदार्थ सब बना दिए दे दिए इनका उपयोग कैसे करे प्रयोग में कैसे लाए इसके लिए ईश्वर में देता का जारी कोई धनवान माता पिता अपने मूर्ख बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे दे वो उसका सरकर न जाने तो उसकी इजागति होगी धन संपत्ति की दुर्गति इसलिए धन संपत्ति की रक्षा उसका प्रयोग अपने लिए और दूसरों के लिए करना यह सिखाना आवश्यक है इसलिए ईश्वर जो है रक्षा करता है ज्ञान के माध्यम से आदि श्रेष्टि में तो देता ही है देव का ज्ञान आज तक हम पढ़ते आ रहे पर क्या आज हम एक अनुशासन पालन करें तो क्या ईश्वर आज नहीं देता जाना आप बतलाओ देता आज तो देता है नहीं देता है। नहीं, नहीं? नहीं।, नहीं। देता है। कब देता है जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करके ईश्वर की उपासना करके उस समय ईश्वर अपनी ज्ञान देता है ईश्वर ज्ञान सूक्ष्म अवस्था हैको मोति बुद्धिवा पकड़ सकता रोगी हो गया और भूल गया भूगया ने क्या किया क्या वो क्या वो देते हैं इसके वादा आ गया बात करने लगा कैसे दिया उसमें डॉक्टर जी ने मूल कोष कैसे दिया जोश में पड़ा है तब भी उसको देकर के उसको शक्ति जैसे उसको दे दिया डॉक्टर ने ऐसे परमात्मा सूर्य की तरह विद्यापो चढ़ा देता क्या करना ये सर्वध्यापक परमात्मा हमारे बाहर भीतर विद्यमान को ज्ञान देने में कोई ही दूसरे की ओर बोलते हैं वो लगाओ ये चौक लाओ ये ये करो वो टेरी हो ये तो नियंत्रण लगाओ ये आवश्यकता नहीं परमात्मा को देने का जो ढंग है पद्धति है वो मैं तो से बोल रहा हूं कुछ आवाज आ रही है आप सुन रहे हैं ये करने की कोई आवश्यकता नहीं परमा तो आज भी ईश्वर हमको ज्ञान देता है एष पूर्वे शान्ति गुरुकाले नेला पटी महाराज पूर्व शान्ति गुरु ध्यान देना अपि अपि का कर् पूर्व सृष्टि आयुस अपि अपि क्या जो गुरु हो चुके उनका भी गुरु है आज जो गुरु विद्या पढ़ाते हैं भौतिकों से आध्यात्मिक सभी का आज भी गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा अच्छा गुरु जो हमको विद्या पढ़ाता है मारव दिखाता है अज्ञान से बचाता है सन मारक दिखाता है तो हम उस गुरु जी को रक्षक मानते नहीं मांगे छोटे से बच्चे को पांच वर्ष के बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हमने बीएफीएस आचार्य बना दिया और आप उस गुरु जी का अपना रक्षण मानते या नहीं मानते तो इसी प्रकार से ईश्वर हमारा विद्या के माध्यम से रक्षा करने वाला है इसलिए रक्षा है। कुछ समझ में आया विद्या के माध्यम से रक्षा अब और सुनो एक क्षेत्र और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा उसका भाव सुना था जब व्यक्ति मन में चोरी जारी मिथ्या वाषण की योजना बनाता है तो ईश्वर उसके मन में भय क्षण का नज्जा पैदा करता है जब व्यक्ति मन में पुरोपकार सत्य वाषण विद्यादान आदि उत्तम कर्मों की योजना बनाता है तो ईश्वर आनंद उत्साह निर्भयता का डाता है उन्होंने कहा कि वो की से नहीं है ये ये की से, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, पुत्र, तू गलत से जा रहा में जाता है, में मे जाया कुसङ्गे ते अशुद्ध हैमं बहु बा नसानहनि तु पिता युत्र तु पुत्र की रक्षा ऐसे जीवात्मा की रक्षा परमात्मा भा लज्जा उत्पन्न अच्छे काम उत्साह निर्भयता व्यक्ति निर्भयता क अवस्थामत्मा उत्हस्य निर्भयता रक्षा करता है ये रक्षा केति पदी व्यक्ति ध्यान जब मन में कोई बुराई आएगी तो डर लगना आरंभ हो जाएगा आप आता आर्थिक करते देखें मन में कोई बुराई आरंभ होते ही डर लगता है यदि सूक्ष्मता में जाएंगे ना इस डर की सीमा बहुत आगे बढ़ती है उसको विशेष व्यक्ति पकड़ पाता है जिस समय यह जीवात्मा ईश्वर से भिन्न की उपासना करता है और इन वस्तुओं का स्वामी अपने को मानता है उसी समय भय लगना आम हो जाता बोलो क्या समझ में आया आपको नहीं आया हो जी नहीं आया, आया सूक्ष्म भय की अवस्था जिस समय व्यक्ति शरीर इंद्रिया धन संपत्ति का मालिक अपने को मानता है वहीं से गैर पारंभ हो जाता इसको सब नहीं पकड़ सकते जिस समय व्यक्ति दूसरे की उपासना करता है ईश्वर की उपासना को छोड़ के उसी समय भयान हो जाता है। इसको संकेत को जानने वाला व्यक्ति बुराई से बचता रहता है और अच्छाई में चलता जाता है तो ईश्वर रक्षा करता।, करता है दीवात्मा विधिपूर्वक उपासना करता है अज्ञा का पालन करता है तो निश्चित बात है दीवात्मा की अज्ञान का नाश और विद्या का दान ईश्वर करता है बहु प्रकार संसार बन्या हा ध्यान देह न्यायकारि राजा रक्षक माधते न्यायकारी राजा को न्यायाधीश को अच्छे न्याया को, को। समी कहते रक्षक और राजा यीता पाप एदम्बोध आज यदि अस्था दण्ड लाग कदो चोरि जा मिथ्या भाषण आचारहिनता न प्रति छात् यदि राजा षीक न्याय कर्ता सक्षक मानते न्याय न्यायकाली राजा को परमात्मा दुष्ट लोगों को कदम रोढ़ा सूर बनाता है और अच्छे कर्म करने वाले को मूल बनाता है उसको विद्या देता है तो न्याय करके परमात्मा हमारी रक्षा करता है न्याय करके तो विविध प्रकार से परमात्मा हमारी रक्षा करता है इसको ऐसा समझना चाहिए और इसी प्रकार से ईश्वर से संबंध जोड़ना चाहिए यदि आपने यह व्याख्या गलत करी ईश्वर की रक्षा को नहीं समझे तो ईश्वर से संबंध आपका कट जाएगा सभी संप्रदाय वाले ईश्वर ईश्वर रखते हैं करोड़ों लोग हैं ईसाई लोग हैं इस्लाम वाले लोग हैं दूसरे तीसरे पौराणिक लोग हैं किसी का संबंध ईश्वर से ठीक नहीं कटा हुआ और कटे संबंध से ऐसी अवस्था की जब मृत्यु का संबंध विद्युत केंद्र से कट जाएगा बेकाे ये गलत ईश्वर को मानना मलत रूप पूजा उपासना कोलि संदे कि संदेहोल मतलाया ईश्वर रक्षा और कैसे रक्षा करता है ये जानना चे विधिपूर्वी आश् कनुकूल कते हे ईश्वर रक्षा कता क्षण में हमारे लिए उपयोगी है इस ईश्वर सतत चलते चलते हम देखिए एक बहुत सूक्ष्म उदाहरण देता हूं मान ठीक ईश्वर की उपासना हम करते हैं चलते चलते कोई भी बुराई मानसिक बुराई आते ही पकड़वा जाएगी और ईश्वर के नियम ऐसे हैं आप